मारे घर याओ प्रीतम प्यारा मारे घर याओ प्रीतम पार तुम बिन सब जग ख मारे घर याओ प्रीतम प्यारा तुम बी नस जगार तन मन धनसब भेट करू तन मन धन सब भेट करू औभन करू मुमारा तन मन धन सब भेट करू भजन करू तुम्हारा, तुम गुणवंत बडे सुख सागरी तुम गुणवंत बडे सुख सागरी मैं जी अवगुन हारा तुम गुळवंत बडे सुख सागर मैं हुजी अवगुन हारा मैनी गुडी गुळ को नाही मॅनी गुडी गुण एको नाही, तुझ में जी गुण सारा मॅनी गुडी गुण एको नाही, तुझ में जी गुण सारा मीरा कहे प्रभु, कब मिलोगे मीरा कहे प्रभु कब मिलोगे बिना दरअसन दुखियारा मीरा कहे प्रभु कब ही मिलोगे बिन दरअसन दुखियारा मरगर आओ प्रीतम प्यारा मारे घर आओ प्रीतम प्यारा अच्छी बात कहा इन्होंने मारे घर आओ प्रीतम प्यारा सदगुरु से निवेदन है यही सदगुरु तुम मेरे घर आ जाओ तुम बिना तो यह संसार बिलकुल खार है कांटा है चारों तरफ काटे ही काटे इसलिए तुम मेरे घर आ जाओ हालाँ वह प्रीतम वह परमात्मा वह सदगुरु तो हमारे अंदर ही है पहले से ही उसको कहीं से आना नहीं है पहले से ही हमारे अंदर विराजमान है लेकिन बात यह है कि इतना गर्दा गुबार इतने हमारे पिछले जन्मों के संस्कारों के जो है अखबार में कूड़ा करकट में दब गया है कि दिखला ही नहीं देता इसीलिए भक्त को यह एहसास होता है कि परमात्मा कहीं है बाहर है आ जाएगा बुलाता है निवेदन करता है ऐसा ही, ठीक है, वो भी अपनी जगह पर बात ठीक आहे कुंके जब तक हम उसको देख नहीं नाही हैं, तब तक तो कैसे मारले तो यही बात है, कि इसलिए कहना पडता है मेरे घर आओ प्रीतम प्यारा तो बस गरजा गुब्बार हटाने की जरूरत है घुघट मे मुकडा छिपा है और घूट को हटा दो दीदार हो जाएगा इसमें कौन सी बड़ी बात अर्थात हमारे ही शरीरों इस सूक्ष्म कारण और हमारे ही संस्कारों की घूघट में वह सदगुरु और परमात्मा छिपा हुआ है अब केवल घूघट हटाने की ही देर है लेकिन यह संसारी घूघ तो एक पल में हट सकता है लिन ए घोघठ में तो समय लगेगा, अर्थात सभी संस्कारों को जला भस्म साथ करणार पडेग तब घोघट हटेगा और ॲस न से यह समस्त जगत तो दुख ही दुख है, हर जग ही दुख है, हर जग ही अशांती है सरकार कते ती चारो तरफ काटे लगे है और बीच मेह जरासाधर हिले का इनका उदाहरण चारो तरफ काय औरमेद चारो तरफ का जरासाधर हिलेगा फटसे कहे सारा जग खा रान मन धन सेट करू और भजन करू मे थरा अंत में एक समर्पित भाव से मीरा का कहना है कि मन धन सब भेंट करूं मैं ही सतरू मैं तन मन धन तीनों आपको अर्पित करते हूँ और ये होता भी है जब तक तन मन धन अर्पण नहीं कर दिया जाता है तब तक कुछ होने वाला नहीं है लेकिन ये केवल कहने मात्र से नहीं होती सदगुरु को नतन चाहिए न धन चाहिए उसको तो वार्षिक रूप से मन चाहिए और मन देना ही कठिन है आदमी तन से जाकर बैठ सकता है घंटे दो घंटे चार दिन दो दिन चार दिन धन भी जो उसके पास है दे सकता है लेकिन मन देना तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वो वहाँ बैठा भी तो भी मन दौड़ता रहेगा दिल्ली दौड़ता है कोलकता कहाँ कहाँ तम बा सोचताहेन दि बैठा हैदूर पाहि और दौडा इथि होईल लक पडता है तब होता औभजन करू मी तुम्हारा इका कहना है केन बंधन मे आपता और भजन आप भजन करते करता हा आजाई ऐसा करी तुम गुणवंत बड़े सुख सागर मैं हूँ जी अवगुणहारा अब आप कहती हैं कि आप तो गुण के सागर हैं सुख के सागर हैं परमधाम हैं लेकिन मैं मैं तो अवगुण वाली हूँ मेरे तमाम दोस्त हैं है ना तो गुण के सागर हैं गुणवंत हैं सुख के सागर हैं और मैं तो अवगुण ही दो सर मैं निगुड़ी गुण एको नहीं अंत में कह देते है कि मैं तो बिल्कुल निगुड़ी हूं बिना किसी गुण के हूँ एक को गुण नहीं है मैं निगुड़ी गुण एको नाही मैं तो बिल्कुल निगुड़ी हूं बिना गुण के और आप <laughs> मेरे अंदर एक भी गुण नहीं है तुझे में जी गुण सारा और कहती है यही सदगुरु आप में तो सारे गुण हैं सभी गुण आप में ही आप गुण के सागर हैं सुख के सागर हैं सभी गुण आपके अंतर्गत इसलिए बेचैनी स्थिति में कहती है कि मीरा कहें प्रभु कब ही, ही, ही मिलोगे अब मीरा जी कहते है कि प्रभु आप कब मिलेंगे मीरा कहें प्रभु कभी मिलोगे बिन दर्शन दुखियारा आपके दर्शन के बिना तो मैं दुख के सागर में डूबी हूँ दुखियारा हूँ दुखी हूँ इसलिए आप जल्दी कीजिए थोड़ा मिल जाए जल्दी कुछ नहीं होता है <laughs> हाला भावना अच्छी है ऐसे ही टेर लगेती रहे तो कभी उसके कानों में पड़ जाए तो शायद कोई पड़ ठीक है अच्छी